भाष्यार्थ अध्याय अध्यात्त सप्तम खंड ध्यान से विज्ञान की महत्ता विज्ञान व्या विज्ञान व ऋग्वेद विजाती यजुर्वेद साम वेदम आथर्वण चतुर्थ मेंसपुराण पंचम वेद पित्र राशि दीव निधि वाको वाकोवाक्यमेकायन देविद्या ब्रह्म विद्या भूत्याद्या नक्षत्र विद्या तर्पदेवजन विद्या दिवच पृथिवी चयुँ चाकाश चाप्श चा तेजस् मनुष्या चा पशुश्च वा वयांस दिना वनस्पतिश्रवा पीट पतंग पिपील धर्म चाधर्म चत चा चाधुंच साधु चृद यृद चाँचेमं चोकममुम विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद समझता है तथा विज्ञान से ही वह यजुर्वेद सांवेद चौथे अथर्ववेद, वेदों में पाँचवें वेद इतिहास पुराण व्याकरण श्राद्ध संकल्प गणित उत्पाद ज्ञान निधि ज्ञान तर्कशास्त्र नीति देव विद्या निरुक्त ब्रह्म विद्या भूतविद्या धनुर्वेद ज्योतिष दारुण और शिल्प विद्या दुलोक पृथ्वी वायु आकाश जल तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति स्वापद कीट पतंग का पर्यंत संपूर्ण जीव धर्म अधर्म सत्य असत्य साधु असाधु मनोज्ञ अमनोज्ञ अन्न रस तथा इहलोक और परलोक को जानता है तो विज्ञान की उपासना करो विज्ञानम वाव ध्याना भूय विज्ञान शास्त्रार्थ विषय ज्ञानम तस् ध्यान कारण्वाद ध्याना कथं चूयस्व विज्ञान वायुद्य ऋग्वेद प्रमाणतया यस्यार्थ ध्यान कारण तथा यजुर्वेदिता सर किंच पश्वादीस धर्म धर्म शास्त्र सिद्धो साधव साधुनी लोकतः स्में वादृष्ट विषय चर्वानेद विजाती तस्माुक्त ध्याना विज्ञान से भूयस्थम अतो विज्ञान उपास्ेति विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है विज्ञान शास्त्रार्थ विषयक ज्ञान को कहते हैं ध्यान का कारण होने के कारण ध्यान की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता है उसकी श्रेष्ठता किस प्रकार है यह बतलाते हैं विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद को यह ऋग्वेद है इस प्रकार प्रमाण रूप से जानता है जिसका अर्थ ज्ञान ध्यान का कारण है तथा इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिए यही नहीं पशु आदि को शास्त्र सिद्ध धर्म और अधर्म को लोग दृष्टि से अथवा स्मृतियों द्वारा निर्णय शुभ और अशुभ को एवं संपूर्ण अदृष्ट विषय को भी वह विज्ञान से ही जानता है ऐसा इसका तात्पर्य है अतः ध्यान से विज्ञान की श्रेष्ठता ठीक ही है इसलिए तुम विज्ञान की उपासना करो स योग विज्ञान ब्रह्मेद्युपास्ते विज्ञानवोकाव्यति यदिज्ञान से ग्र यहाम चारो जो विज्ञान ब्रह्मेतुपास्ते स्थिति भगव विज्ञा भूय विज्ञाव भूयोस्ती तन्मे भगवान ब्रभिद्वीति वह जो विज्ञान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान विज्ञान विज्ञान विज्ञान एवं ज्ञानवान लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ तक विज्ञान की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि विज्ञान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या विज्ञान से भी श्रेष्ठ कुछ है सनत कुमार विज्ञान से श्रेष्ठ भी है ही नारद भगवान मुझे वही बदलावे सुनुपासन फल विज्ञानवो विज्ञान, विज्ञान येषुलोक तन विज्ञानवो लोकान् ज्ञानवत भी सिद्ध्य विज्ञानम विज्ञान विषयम विषय ज्ञानमन्य विषय नैपुण्यम तदवदीर्युक्ता लोका न प्राप्त यावद विज्ञान से पूर्वतः इस उपासना का फल श्रवण करो विज्ञानवान अर्थात जिन लोगों में विज्ञान है उन्हें तथा ज्ञानवान लोकों को अभि प्राप्त कर लेता है विज्ञान शास्त्रार्थ विषयक तथा अन्य विषय संबंधी निपुणता का नाम है उनसे संपन्न पुरुषों से युक्त लोकों को प्राप्त कर लेता है ऐसा इसका तात्पर्य है गतम इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ अर्थपुरथ हैो्योपनषद सप्तमाध्याष्यम संपूर्ण